गिरवाल साहब ने कंफर्म कर लिया कि इस वक्त ड्रेसिंग रूम में विक्रांत अकेला है तब वो खुद चलते हुए विक्रांत तो से, से कहा यह बताओ तुमने नैना को सब कुछ बता दिया है क्या नहीं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा गवाल साहब ने अपना सिर हिलाते हुए कहा विक्रांत के करीब आकर उससे कहने लगा मैं बता रहा हूं तुम्हें तो अगर तुमने उसे कुछ भी बताने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा फिर उन्होंने विक्रांत को सिर से लेकर पैर तक निहारने के बाद थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा उस दिन हॉटपॉट चिकन रेस्टोरेंट में जब तुम मुझे मिले थे तब तो मुझे लगा था कि तुम एक रोड छाप गुंडे हो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत था तुम कोई नॉर्मल आदमी नहीं हो तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण है थैंक यू थैंक यू विक्रांत ने मुस्कुरा ग्रेवाल साहब ने फिर कुछ देर तक विक्रांत को शांत होकर देखने के बाद कहा बच्चे तुम काला घोड़ा हो काला घोड़ा ब्लैक हॉर्स तुम्हारे पास सब कुछ है दिमाग चतुराई ताकत परफेक्ट जेंटलैन हो तुम <laughs> तभी तो कहा ना मैंने तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो फिर ग्रेवाल साहब ने आगे बोलते हुए कहा तुम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के भी काबिल हो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है की तुम मेरे दामाद बनने के बिल्कुल काबिल हो ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम उस दिन रेस्टोरेंट थैंक यू, थैंक यू जो चोट लगने पर रोता है और किसी का प्यार मिलने पर खुश हो जाता है विक्रांत सच में खुद को सुपर ह्यूमन समझ कर अपनी बड़ा करने लग गया था कुछ देर तक खुद को आम आदमी साबित करने की जद्दोजहद के बाद उसने कहा लेकिन आप चूंकि आपको यह जानना है कि उस दिन मैंने रेस्टोरेंट में वो सब क्यों किया था तो आज मैं आपको बता रहा हूँ मूड खराब था विक्रांत ने फिर बिल्कुल फ्रेंडली कहा। उस टाइम मैंने एक केस सॉल्व किया था शायद आपने सुना हो लाइट हाउस मर्डर केस फिल्म क्रू के मर्डर का केस था उस केस में काल पुलिस वाला ही था उसने अपनी माँ के साथ मिलकर ही नौ निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी आज तक मैंने लाइव में ऐसा मर्डर केस नहीं देखा था उसके बारे में सो सोच सोच कर ही मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा था विकांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा उस आदमी का दिमाग खराब हो गया था साइको हो गया था मतलब साले में खुद ही मर्डर किया था और फिर खुद ही मेरे साथ घूम घूम कर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था मैं उसके बारे में गहराई से सोच रहा था इनफैक्ट में डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए की इस तरह क्राइम केस सोल्व करते करते एक दिन मैं भी साइको ना हो जाऊँ मुझे अपने लिए डर लगने लगा था कि कहीं आगे जाकर मैं बीमार ना हो जाऊं। उस रात रेस्टोरेंट में बैठे बैठे मैं इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था और फिर मैं टेंशन में आकर थोड़ा वायलेंट हो गया था विक्रांत ने फिर ग्रेवाल साहब की आंखों में देखते हुए कहा देखिए सर मुझे आपके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था मैं आपसे भी भिड़ गया था ये मेरी गलती थी और मैं अपनी गलती मान रहा हूँ इस गलती के लिए आप मुझे जो भी सजा दो मुझे मंजूर है तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है लाखों रुपए का लॉस हुआ है मुझे गिरवाल साहब ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन पैसे की मुझे कोई चिंता नहीं है अगर आप कहो तो मैं एक करोड़ वापस भी दे सकता हूँ बड़े आदमी है मुझे नहीं लगता की एक करोड़ रुपए आपके लिए ज्यादा मायने रखता है।, है ना गिरेवाल साहब विक्रांत की बात सुनकर मुस्कुरा पड़े वो विक्रांत की इस चालाकी पर जोर से हंस पड़े फिर उन्होंने विक्रांत के कंधे को थपथपाते हुए कहा तुम तुम बहुत चलाक हो तभी तो मैं तुम्हारे आगे हार गया <laughs> तुमने मेरे रेपुटेशन की ऐसी की तैसी कर दी है इसका कोई जवाब नहीं दे सका, बल्कि वो अपना से नीचे करके बस उनकी बातें सुनता रहा। आगे ग्रेवल साहब ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अब मुझे समझ में आ गया है कि जो तुम लैंडिंग में साफ साफ बचकर निकल आए थे वो तुम अपनी किस्मत से नहीं बल्कि अपने हुनर से बचकर आए थे तुमने मेरी बहुत हेल्प की थी वहां पर और मैंने जो वाइन तुम्हें दिया था वो भी वर्थ था <laughs> इतना कहते हुए साहब ने फिर से से अपने बैग में से दो बोतल विक्रांत के आगे रखते हुए कहा जाओ तुमने कहा था ना कि तुम अपनी गलती के लिए कुछ भी करने को तैयार हो तो बस यही है तुम्हारी सजा विक्रांत ने अपने सामने रखी हुई माउटाई की दोनों बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा माउटाई वाओ एक आदमी के लिए एक बोतल मैं अपनी प्रोमिस कभी नहीं तोड़ता तुम्हे तो पता ही होगा बिजनेस में बने रहने के लिए लोगों का विश्वास जीतना बेहद जरूरी होता है ग्रेवाल साहब ने एक बोतल का ढक्कन खोलते हुए कहा विक्रांत तुमने मुझे दोनों के लिए एक एक बोतल इसके बाद हमारे बीच जितने भी मतभेद है सब खत्म विक्रांत ने भी बोतल का ढक्कन खोलते हुए गिरवाल साहब के रिस्पेक्ट में अपना सिर झुका दिया इसके बाद विक्रांत ने बोतल को उठाकर उसे ओपन करने में लग गया थोड़ी मशक्कत करने के बाद उसने ढक्कन का एक लेयर ओपन कर दिया और फिर सीधे ही बोतल को उठाकर अपने मुंह में उड़ने लगा लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि बोतल से एक बूंद भी वाइन नहीं गिर रहा था विक्रांत ने बोतल के ढक्कन को ध्यान से देखा और फिर उसने ग्रेवाल साहब की तरफ देखते हुए संशय भरी नजरों से कहा सर आपको किसी ने नकली बोतल तो नहीं दे दिया ये खुली नहीं रहा अरे पागल हो क्या ऑथेंटिक पीस है तुम्हें खोलना भी आता है गिरवाल साहब ने अपना बोतल साइड में रखकर विक्रांत के हाथ से बोतल ले लिया और फिर वो इधर उधर पलटते हुए इसे ओपन करने के लिए कोई ओपनर खोजने लग गए टेबल के कॉर्नर से लगाकर इसे तोड़ दिया अरे अरे कहा चला जायेगा बोतल में गिरवाल साहब ने विक्रांत को रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक विक्रांत ने बोतल की गर्दन को तोड़कर इसे अपने मुंह में लगाकर गट गट कर पीने पांच मिनट के भीतर ही उसने पूरी बोतल खाली कर दी उधर अब तक ग्रेवाल साहब ने भी बोतल खोल लिया था विक्रांत को देखकर उनके भीतर भी जोश आ गया था उन्होंने भी विक्रांत के स्टाइल में बोतल उठाकर इसे पीना शुरू कर दिया लेकिन दो घूंट पीने के बाद ही ग्रेवाल साहब को रिग्रेट फील होना शुरू हो गया दरअसल इस वाइन में त्रेपन अल्कोहल था ऐसे मात्र दो घूट लेने के बाद ही उनकी आंखों में नशे का असर दिखाई देने लगा था अगर उन्हें पता होता कि ये वाइन इतनी हार्ड होती है तो फिर वो इसके बजाय रेड वाइन लेकर आते खैर किसी तरह से आधी बोतल खत्म करने के बाद उन्होंने बोतल को टेबल पर रख दिया और फिर वो विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर बोलने लगे देखो विक्रांत नैना मेरी इकलौती बेटी है उसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ मेरी बच्ची ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेलाया इसलिए तुम मुझसे प्रोमिस करो कि तुम कभी भी नैना का दिल नहीं तोड़ोगे कभी उसे परेशान नहीं करोगे कभी उसके साथ धोखा नहीं करोगे प्रॉमिस करो मुझसे ये भी कोई प्रॉमिस करने वाली बात है वेदांत ने मनी मन का और फिर उसने अग्रीवाल साहब की भी बोतल उठाकर उसे भी गटकना शुरू कर दिया था